जिसने पाँच हजार साल इक्यावन साल पहले गीता कही गई इक्यावन सौ साल से लगातार गीता को भारत की हर भाषा में प्रसारित करने वाला अकेला देश भारत दुनिया में जो अभी बहुत प्रकार की खुदाई हुई है पुरातत्व तो जिसको कहते हैं उसके आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम पचास हजार साल से सभ्यता ऐसी ही है जैसी 100 साल पहले तक थी पचास हजार साल तक लगातार अपनी ज्ञान परंपरा को बनाए रखने का वाला अकेला देश है तो भारत है और ये ज्ञान परंपरा हमारे मंदिरों हमारे अध्यात्म केंद्रों से निरंतर निरंतर अपने क्षेत्र में प्रसारित होती थी और इस कारण भारत के जन जन को 50 साल पहले 70 साल पहले याद जानकारी थी कि दुनिया का जो कहते हैं ना दो विश्व युद्ध हुए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसमें लड़ने वाली सेना कहाँ से गई थी हमारे इसी पूर्वांचल से जर्मनी को ने जब फ्रांस और इंग्लैंड को 24 घंटे में बोल दिया तो जर्मनी को शिकस्त देने वाली सेना पूर्वांचल की सेना थी जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उसके पहले अंग्रेजों ने और उसके पहले थोड़े से जो अन्य आक्रमण हम पर हुए उन लोगों ने हमारे विद्या केंद्रों को तोड़ा लेकिन उसके बावजूद वीरता की परंपरा और अभी भी भारत की फौज में बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के लोग जा रहे हैं उसके बाद हमारा ये क्षेत्र 1947 के सड़सठ साल बाद भी इस दुर्वस्था में क्यों है अंग्रेजों के समय तक सबसे ज्यादा टैक्स कोई देता था तो वो हमारा खेती हर किसान देता था क्यों अर्थव्यवस्था का सबसे धनी अंग कोई था तो खेती को कहावत है ना सबसे उत्तम खेती और नौकरी सबसे निकृष्ट था और अब सड़सठ साल में सरकार कहती है किसान तो गरीब है किसान से हम टैक्स नहीं लेंगे अभी दो दिन पहले जनसप्ता में मेरा लेख आया है मुझे उम्मीद है कि इस इलाके में पांच जनसंख्या होती होगी कृपया उसको देखें और बाटे पचास हजार साल तक लगातार दुनिया का सबसे धनी देश है भारत सबसे बड़ा विद्वान देश है भारत सबसे बड़ा सैन्य संपन्न देश है भारत किसके बल पर धन के बल पर और ये धन कहाँ था यह धन था हमारी खेती में यह धन था हमारे व्यापार में यह धन था हमारे मैन्युफैक्चरिंग मतलब उद्योग में कारखानों में हमारे शिल्पियों के पास और इस समय यह क्षेत्र मुझे याद है मेरे बचपन में यह क्षेत्र व्यापार और उद्योगों का केंद्र था हर पंद्रह किलोमीटर पर एक चीनी मिल मैं आ रही थी तो रास्ते में गन्ना दिखा जगह जगह पेरा हुआ हमने कहा अरे ये गन्ने के छिलके यहाँ क्यों पड़े हैं तो चीनी मिले गन्ना नहीं ले रही है गुड़ के लिए गन्ना किसी भी दाम पर दिया जा रहा है तो इस देश की दुर्वस्था संपूर्ण देश की उत्तर प्रदेश बिहार ये जो पूरा का पूरा गंगा जमुना का बेल्ट है ये सनातन काल से भारतवर्ष का सबसे अधिक उपजाऊ और समृद्ध देश था समृद्ध क्षेत्र था इसीलिए गुप्त साम्राज्य और साम्राज्य सब जितने प्रतापी राजाओं का नाम देखिए सब उत्तर भारत के हैं तो इस देश को और इस पूरे क्षेत्र को एकदम निचोड़ के रख दिया गया है आज के दिन भी टैक्स के द्वारा कर के द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स, टैक्सों के द्वारा इनडायरेक्ट के द्वारा जैसे गन्ना भी जाता है, है, आज के दिन भी जमीन जमीन तो तो वही तो उतनी ही उपजाऊ है आज की एक मुट्ठी अगर अनाज डालते हैं, तो बीसो मुट्ठी अनाज ये धरती हमको दे रही है लेकिन इस बीस मुठी अनाज में राज्य का अंश छठवा था छह मुट्ठी अगर धरती देवे तो एक मुट्ठी राज्य का था पांच मुट्ठी समाज का था जिसमें पेट भरने के बाद एक मुट्ठी आता था हमारे मंदिरों में, जिससे हमारी सिंचाई का प्रबंध होता था जिससे सूखा अकाल में हमारे भोजन का प्रबंध होता था हमारा चिकित्सा था आज जो बहने इस तरह बैठी है सर ढकढक के अभी 2000 साल पहले तक सेना कौन संभालता था? भारत की महारानी इसी क्षेत्र में में में ना? साकेत में, अयोध्या में, कितनी बड़ी युद्ध विद्या विशारत थी महारानी लक्ष्मीबाई इसी उत्तर प्रदेश की है जिन्होंने अंग्रेजों को पटकनी दी वो युद्ध विद्या विशारत थी तो जो हमारे स्त्रियों को इतना बड़ा शास्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान था वो हमारे मंदिर और आध्यात्मिक केंद्रों के कारण था। इस सरकार ने क्या किया संसद साल में इन नष्ट कर दिया। स्वामी जी महाराज रामदेव पांच साल से भारत स्वाभिमान यानी भारत का स्वाभिमान जागृत हो और उस जागृत होने के लिए पहली शर्त है ये जो पचास साल तो यूरोपीय विद्वानों के अनुसार और हमारी अपनी कालगणना के अनुसार लाखों साल नासा ने राम सेतु का काल निर्धारित 16 लाख साल किया है तो लाखों साल से दुनिया का सबसे समृद्ध देश वायु था अखंड भारत और इस समृद्ध देश का सबसे समृद्ध उपजाऊ क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र था ये गंगा जमुना का भेड़ उन्नीस के बाद इस सरकार ने इस क्षेत्र में और संपूर्ण देश में इतना अधिक टैक्स लाद दिया एक सब धन को यानी अगर छ मुट्ठी अनाज हो रहा है तो पाँच मुट्ठी अनाज चला जाता है टैक्स में और विभिन्न रूपों में सरकारों के पास और उसी पाँच मुट्ठी में से एक मुट्ठी वापस खर्च होता है और चार मुट्ठी स्विस बैंक में जा रहा है काले धन के रूप में जो एक मुट्ठी खर्च हो रहा है उस एक मुट्ठी में राजीव गांधी ने कहा है पंद्रह पैसा आता है पचासी पैसा देश में काला धन होकर फैल रहा है तो जब हमारे पास आर्थिक समृद्धि नहीं है हमारे पास विद्या नहीं है हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हमारा स्वाभिमान जागेगा कैसे तो स्वामी जी महाराज जिस मूवमेंट को चला रखे हैं सुख का मूल वो तो संस्कृत में बताते हैं मैं नहीं बता पाऊंगी हिंदी में सुख से मूलम अर्था अर्थ से मूलम सुखद से मूलम धर्म जो मैंने बात की विद्या केंद्र और हमारे आध्यात्मिक केंद्र और अर्थ अर्थ का अर्थ धन पैसा नहीं है कौटिल्य तो का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति का शास्त्र है जब तक राजा श्रेष्ठ नहीं होगा जब तक शासक श्रेष्ठ नहीं होगा और श्रेष्ठ माने क्या शासक जब तक वीर नहीं होगा सुभाष चंद्र बोस के बाद क्या एक भी हमारा नेता युद्ध लड़ने गया है युद्ध भूमि में एक भी हमारा ब्यूरोक्रेट का बेटा सेना में भर्ती हो रहा है सेना में भर्ती हमारे क्षेत्र के और भारत के गाँव के लोग भर्ती हो रहे हैं तो जब तक राजा वीर नहीं होगा पहली बात जब तक राजा राजनीति शास्त्र का पंडित नहीं होगा आप लोग उस ट्रेन में बैठेंगे जिसके ड्राइवर को ट्रेन चलाना नहीं आता है आप उस बस में बैठेंगे जिसके ड्राइवर को बस चलाना नहीं आता है और देश का शासन कौन चला रहा है जिन्होंने राजनीति शास्त्र का, का खा गा नहीं पढ़ा आप लोग इस प्रवचन में निरंतर सुनते होंगे कि भगवान राम महाराज दशरथ अपना समय कैसे व्यतीत करते थे दिन का एक संपूर्ण देश की जानकारी और राजनीति शास्त्र का पांडित्य होता था दूसरी बात तीसरी बात राजा या शासक चरित्रवान नहीं होगा अगर क्या घर का मुखिया लंपट हो तो वो घर प्रगति कर सकता है घर का बच्चा एक बार लंपट हो तो काम चलेगा और हमारे शासक न केवल लंपटता करते हैं बल्कि लमपटता के पक्ष ने लज्जता से ये तर्क दिया कि हमारे स्कूल में संस्कार की शिक्षा नहीं होगी हम अपने बचपन में प्रार्थना गाते थे बच्चे गाते हैं सरकार ने मना कर दिया यानी राजा न केवल लम्पट है वर लंपटता के पक्ष में तर्क देकर हमारे विद्यानियों को हमारे मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमारे प्रिंट मीडिया को लंपटता के प्रचार का साधन रहा तो तीसरी बात राजा वीर हो शासक हमारा वीर हो शासक हमारा शासन चलाना जानता हो और चूंकि प्रजातंत्र है तो शासन तो हमको चुनना पड़ेगा ना तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहला शासक वीर हो साहसी हो दूसरा शासक राज्य की गाड़ी चलाना सरकार की गाड़ी चलाना देश को चलाना जिसको आता हो तीसरा शासक चरित्रवान हो चौथा शासक कूटनीति का जानकार हो श्रीलंका चढ़ा आ रहा है नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश जो हमारा अंग है वो चला आ रहा है और चीन जिसमें 1914 सौ तक मंगोल और मानचू शासक थे जो सनातन धर्मी हिंदू सम्राट थे आज भी हरिद्वार से उत्तरकाशी उत्तर काशी से, से, और गंगोत्री से गंगा जल जाता है ऋषिकेशा के राजा के वंश जनशन में पूजा के लिए हमें से पता है क्या क्यों नहीं पता है क्योंकि ये विद्या केंद्र हमारे नष्ट किए गए और हमको जो पढ़ाया जाता है स्कूल में ऐसा गलत इतिहास है जिससे हमें आत्महीनता पैदा हो तो स्वामी जी महाराज मिनट का समय है। सवाल सवाल ये जो भारत स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, कि भारत स्वाभिमान देश का स्वाभिमान जब जागेगा ये तो नरसिमह का देश है ना? दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा समाज भारत है बहुत सारे आंकड़े आ गए हैं। मेरा अगर आप लोग इंटरनेट पर हो YouTube देखते हो तो YouTube पर भारत स्वाभिमान टाइप करें तो मेरे इस विषय पर बहुत भाषण है दुनिया का जो सबसे बड़ा योद्धा समाज था उसमें हथियार रखने के लिए लाइसेंस बन गया दुनिया में सबसे कम सेना इस देश में है तो अगर सबसे कम सेना है तो हमारे सीमाओं की रक्षा क्यों नहीं होगी कैसे होगी 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो गांधी जी और सब बड़े लोगों ने श्री अरविंद ने कहा कि शीघ्र ही देश अखंड होगा जब आपकी सेना चीन की सेना का एक टुकड़ा होगी जब सभी सीमा कर, सब एक साथ शत्रु हमारे मिले होंगे, तो सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमको एक प्रतापी शासक चाहिए या नहीं चाहिए तो महाराज जी ये स्वप्न लेकर चल रहे है इस बार एक प्रतापी राजा हमको मिले एक प्रतापी शासक मिले जो न केवल सभी जेक्शन टैक्स लगाए जिससे जब एक मुट्ठी अनाज हम धरती में डालते हैं छह मुट्ठी अनाज आता है तो एक मुट्ठी अनाज राज्य को जाए एक मुट्ठी अनाज हमारे धर्म केंद्रों को जाए एक मुट्ठी का और बताते और तीन मुट्ठी अनाज हमारे घर में रहे अभी पांच मुट्ठी अनाज हमारा चला जा रहा देश समृद्ध हो मैं बात को समाप्त कर रही हूँ देश समृद्ध हो समृद्ध होगा तो हमारे यहाँ शिक्षा होगी हमारे यहाँ स्वास्थ्य होगा और किसी भी देश का सबसे बड़ा दल उसके नौजवान और नवयुवतियाँ तो होती हैं वही तो काम करेंगे अगले 40 साल तक इस देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है राज्य की नीतियों के कारण तो ऐसी शिक्षा हो जो लोगों को रोजगार दे सके एक बात कि देश समृद्ध हो जिससे हमारे पास बेसम आ हो, हमारा राज्य सुरक्षित हो और हमको प्रतापी राजा मिल सके तीन बातों के साथ मैं समाप्त हो